श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन सात में अठारह सौ सतासी राखाल से नरेंद्र ने प्रसन्न की बात कही प्रसन्न ने नरेंद्र को एक पत्र लिखा है वह पत्र पढ़ा जा रहा है पत्र इस आशय का है मैं पैदल ही वृंदावन चला मेरे लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है यहाँ भाव का परिवर्तन हो रहा है पहले तो मैं माता पिता और घर के दूसरे मनुष्यों का स्वप्न देखा करता था इसके पश्चात मैंने माया की मूर्ति देखी दो बार मुझे बड़ा कष्ट मिला घर लौट जाना पड़ा था इसीलिए अब की बार दूर जा रहा हूँ श्री राम देव ने मुझसे कहा था तेरे वे घर वाले सब कुछ कर सकते हैं उनका विश्वास न करना राखाल कह रहे हैं वह इन्हीं अनेक कारणों से चला गया है और उसने यह भी कहा है नरेंद्र अपनी माँ और भाइयों की खबर लेने और मुकदमा आदि करने के लिए घर चला जाया करता है मुझे भय है कि उसकी देखा देखी कहीं मुझे भी घर जाने की इच्छा न हो यह सुनकर नरेंद्र चुप हो रहे राखाल तीर्थ जाने की बातचीत कर रहे हैं कह रहे हैं यहाँ रहकर तो कहीं कुछ न हुआ उन्होंने श्री रामकृष्ण ने जो कहा है ईश्वर दर्शन वह कहाँ हुआ राखाल लेटे हुए हैं पास ही भक्तों में कोई लेटे हुए हैं कोई बैठे राखा चलो नर्मदा की ओर निकल चले नरेंद्र निकलकर क्या होगा ज्ञान इससे थोड़े ही होता है जिसके संबंध में तूने इतनी रट लगा दी है एक भक्त तो फिर संसार का त्याग तुमने क्यों किया नरेंद्र राम को नहीं पाया इसलिए क्या शाम के साथ रहना चाहिए ईश्वर लाभ नहीं हुआ इसलिए क्या बच्चे पैदा करते रहना चाहिए यह कैसी बात है यह कहकर नरेंद्र जरा उठ गए राखाल लेटे हुए हैं कुछ देर बाद नरेंद्र फिर लौटे और आसन ग्रहण किया मठ के एक भाई लेटे ही लेटे हास्य में कह रहे हैं मानो ईश्वर दर्शन के बिना उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा हो अरे कोई है मुझे एक छुरी तो दो प्राणांत कर लो बस अब तो कष्ट सहा नहीं जाता नरेंद्र मानो गंभीर होकर वही है हाथ बढ़ाकर उठा लो सब हंसते हैं फिर प्रसन्न की बात होने लगी नरेंद्र यहाँ भी माया फिर हम लोगों ने सन्यास क्यों लिया राकाल मुक्ति और उसकी साधना नामक पुस्तक में है कि सन्यासियों को एक जगह नहीं रहना चाहिए सन्यासी नगर की कथा उसमें है शशि मैं सन्यास संन्यासन्यास नहीं मानता मेरे लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जो अगम्य हो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं न रह सकूँ भवनास की बात चलने लगी भवनाथ की स्त्री को कठिन पीड़ा हुई थी नरेंद्र राखाल से जान पड़ता है भवनाथ की बीवी बच गई इसीलिए मारे खुशी के दक्षिणेश्वर घूमने गया था काकुड़ गाछी के बगीचे की बातचीत होने लगी राम बाबू वहाँ मंदिर बनवाने का विचार कर रहे हैं नरेंद्र राखाल से राम बाबू ने मास्टर महाशय को एक ट्रस्टी बनाया है मास्टर राखाल से परंतु मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं शाम हो गई शशि श्री रामकृष्ण के कमरे में धूप देने लगे दूसरे कमरों में श्री रामकृष्ण के जितने चित्र थे वहां भी धूप धुना दिया गया फिर मधुर कंठ से उनका नामोच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम किया अब आरती हो रही है मठ के गुरु भाई और दूसरे भक्त हाथ जोड़कर खड़े हुए आरती देख रहे हैं झांझ और घंटे बज रहे हैं भक्तवृंद एक स्वर से आरती गा रहे हैं जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर हर हर महादेव नरेंद्र पहले गाते हैं पीछे से उनके दूसरे गुरु भाई यही गायन श्री काशी धाम में विश्वेश्वर मंदिर में हुआ करता है भोजन आदि समाप्त करते हुए रात के ग्यारह बज गए भक्तों ने मास्टर के लिए एक बिछौना बिछा दिया और वे स्वयं भी सो गए आधी रात का समय है मास्टर की आंख नहीं लगी वे सोच रहे हैं सब तो है अयोध्या तो वही है परंतु बस राम नहीं है मास्टर चुपचाप उठ गए आज वैशाख की पूर्णिमा है मास्टर अकेले गंगा जी के तट पर टहल रहे हैं श्री राम कृष्ण की बातें सोच रहे हैं